गीता तत्वचिंतन तैतीसवा प्रवचन योग की परिभाषा गीता गीताध्याय दो श्लोक अड़तालीस से पचास योग से संगम त्यक्तवा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समोह समत्वम योग उच्चते हे धनंजय आसक्ति का त्याग करते हुए और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि दोनों को समान मानते हुए योग में स्थित हो कर्म कर कर्म के सिद्ध हो हो या निष्फल होने में रहने वाली बुद्धि की इस समता को योग कहते हैं योग का अर्थ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के चार सूत्र बतलाए हैं जिनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को फलासा से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिए तब प्रश्न उठता है कि मनुष्य फिर कर्म किस प्रकार करे इसी का उत्तर प्रस्तुत श्लोक में दिया गया है कि मनुष्य योगस्थ होकर कर्म करे। योग में स्थित होने का अर्थ क्या कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग और कर्म की सफलता या असफलता में बुद्धि का सम्भाव बुद्धि के ऐसे समत्व को योग का पर्याय माना है हम पहले कह चुके हैं कि गीता में जहाँ भी स्वतंत्र रूप से योग शब्द का व्यवहार हुआ है वहाँ यदि कोई विशेष प्रकरण न हो तो उसका तात्पर्य कर्म योग से होता है प्रस्तुत पद्य में योग की परिभाषा ही दे दी गई है और यही कर्म योग की भी परिभाषा है श्लोक के चार चरण इस श्लोक के भी चार चरण हैं पहले चरण में आदेश की योगस्थ होकर कर्म करें दूसरे और तीसरे चरणों में योगस्थ होने का तात्पर्य समझाया गया उसके दो लक्षण बताए गए पहला संग यानी आसक्ति का त्याग और दूसरा सफलता और असफलता में बुद्धि का सम रहना और चौथे चरण में योग की परिभाषा दी गई प्रश्न उठता है किसके प्रति आसक्ति का त्याग कर्म के फलों के प्रति या कर्म के प्रति कर्म फल के प्रति आसक्ति के त्याग का उपदेश तो सैतालीसवें श्लोक में दे दिया जहां कहा माँ फलेशु कदाचना तथा तो माँ कर्म फल हेतुर्भू अतः फिर से इस श्लोक में उसे दोहराने की क्या आवश्यकता पड़ी अतः यही समीचीन प्रतीत होता है कि यहाँ पर कर्मों के प्रति आसक्ति के त्याग का उपदेश दिया जा रहा है पर इससे यह भी गलत समझ नहीं कर लेनी चाहिए कि कर्मों के प्रति आसक्ति के त्याग का मतलब कर्मों के त्याग से है सैतालीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अकर्म के प्रति, प्रति प्रीति न रहे इससे स्पष्ट है कि कर्म त्याग उन्हें अभिष्ट नहीं है तब कर्म के प्रति आसक्ति के त्याग का क्या तात्पर्य यह तो समझ में आता है कि मनुष्य को कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़ देनी चाहिए पर कर्म पर भी आसक्ति न रहे तथापि वह कर्म बराबर करता रहे यह बात एक पहेली सी मालूम होती है पर इस पहेली को बूझना ही कर्मयोग की वास्तविक समझ है